नमस्कार दोस्तों मैं हूं पूजा अनिल और आइए आज सुनते हैं मिनी मिश्रा की कहानी रील बनाम रियल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हॉल की सारी बत्तियां एक साथ जल उठी कमाल का रोमांस बिल्कुल अमिताभ और रेखा की जोड़ी एक साथ कई आवाजें दर्शक दीर्घा से आईं अरे चल रहा होगा दोनों में रोमांस थिएटर सिनेमा में काम करने वाले लोगों के लिए प्यार की परिभाषाएं कुछ अलग होती हैं हैं जहां जिससे मिले दोस्ती प्यार में बदल गई पति पत्नी कहने भर के लिए होते यूज थ्रो वाला हिसाब किताब <laughs> फिर से कुछ तेज आवाजें मेरे कानों में गर्म सलाखों की तरह चुभने लगी लोग अपना टेंशन दूर करने रंगमंच का खूब रसा करने आते हैं पर जैसे ही पटाखे होता है इनकी रंगत बदलते देर नहीं लगती भीड़ जाते हैं नायक नायिका की बखिया में, जैसे खुद कितने दूध के के हों। मैं साथी कलाकार रोहित के साथ खचाखच भीड़ से बचते हुए हॉल से बाहर निकल आई सीधे पार्किंग में लगी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि रोहित ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा रुको मुझे अभी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है अभी नहीं रोहित जल्दी घर पहुंचना है अपना हाथ खींचते हुए मैं बोली प्लीज मेरे लिए दो मिनट रुक जाओ अच्छा जल्दी से बताओ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है रोहित रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है शादी सिर्फ दो लोगों को नहीं जोड़ती दोनों परिवारों को भी जुड़ना पड़ता है हाँ पता है मेरे परिवार में सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ माँ से तुम पहले ही फंक्शन में मिल चुकी हो रोहित एक ही सांस में सारी बातें कह गया और मेरे परिवार में बताओ मैं विधवा हूँ सिर्फ इतना ही तुम्हें बताया था और कुछ तो नहीं ना अरे मैडम जी तुम्हारे ड्राइवर से तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया है तभी से तो मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ तुम्हारी एक अबाहिज बेटी भी है उसी के इलाज के लिए तुम ये सब कर रही हो रोहित हल्के से मुस्कुराते हुए बोला मैं ठगी सी रोहित को देख रही थी वो अपलक मुझे निहारता रहा मानो दोनों दिलों से बातें हो रही हों। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, मुझे अपनी संतान की इच्छा नहीं है हाँ तुम्हारी बेटी का पिता कहलाना मुझे अच्छा लगेगा निर्णय तुम्हारे हाथों में है मैं एकटक रोहित को जाते हुए देख रही थी वह मुझे मर्द कम देवता अधिक नजर आ रहा था आनी बानी मीठी गुड़दानी आनी जानी खत्म कहानी शुक्रिया मेहरबानी दोस्तों फिर कभी इसी तरह कहीं मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार